गीता तत्व चिंतन पदम गच्छन तनामयम सुख का परिणाम सुख का ताप और सुख का संस्कार तीनों दुख रोग संसार में व्यक्ति के पास जब भी सुख आता है तो वह दुख का ताज पहन कर आता है सुख के साथ हमें दुख लेना ही पड़ता है जब तक सुख की मात्रा अधिक होती है और दुख की अल्प तब तक तो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है पर यदि दुख की मात्रा अधिक हो तो वह उससे कतराता है जैसे खीर बढ़िया बनी हो तो कितने काम में होती है पर यदि उसमें एक बूंद भी विष गिर जाए तो वह खीर फिर काम में नहीं रहेगी हे हो जाएगी इसी प्रकार विवेकी के लिए संसार के सुख विष की बूँद पड़ी हुई खीर के समान है और इसीलिए वह अनामय पद की अभिलाषा करता है पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर् गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन अर्थात परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब दुख रूप ही हैं इस कथन का तात्पर्य यह है कि सुख का परिणाम सुख का ताप और सुख का संस्कार ये तीनों दुख रूप होते हैं फिर गुण की वृत्तियों के में परस्पर विरोध होता है इसलिए विवेकी पुरुष संसार के सुख मात्र जो दुख रूप ही समझता है संसार का कोई भी सुख जब हमसे दूर होता है तो हमें दुख होता है प्रत्येक सुख का अंत में वियोग होता है धन जन पुत्र कलत्र ये सब हमें सुख रूप भासते हैं पर एक दिन इन सब का वियोग हमें सहना पड़ता है हम अपनी प्रिय वस्तु खाते हैं हमें सुख होता है पेट भर जाने पर अब उसी वस्तु को देखकर कर उपकाई आती है यह सुख का परिणाम हुआ जो दुख रूप हो गया तर्क हमें समझा देता है कि जिसका परिणाम दुख हुआ उसका प्रारंभ भी दुख रूप ही था अतः जो प्रारंभ में सुख दिखाई देता था वह आभास मात्र ही था यह सुख का परिणाम दुख हुआ